हाँ ये आज टॉपिक रहेगा कि गोहत्या विरोधी कानून तो आज के टाइम में बने हुए हैं लेकिन वो इसलिए काम नहीं करते हैं, काम तभी करेंगे ना जब अपराध सिद्ध होगा और सजा होगी जी जी बिल्कुल वो उसके बारे में बात करेंगे आज को, कोई मान लो कोई गोहत्या हो रही है आप उसकी रिपोर्ट लिखाते हो तो भ्रष्ट व्यक्ति मान लो वहा हो एफ आई की कॉपी भी मिल जाए यो वो तो बता देगा ना तस्कर को कि देखो ये ऐसे आपके खिलाफ जांच होने वाली ये सबूत आए जी जी हाँ जी बिल्कुल तो वो भ्रष्ट अफसर और तस्कर तो उसको दबाना चाहेंगे ना बिल्कुल और क्योंकि दो चार लोगों को मालूम है दफ्तर में तो वो तो आसानी से दबा सकते हैं ना उसको हाँ बिल्कुल उसमें डिटेल क्या है वो तो आसानी से दबा सकते हैं मान लो कि दस पेज ने दिया सबूत दिया कि ऐसे ऐसे, ऐसे ये हुआ है तो उसमें से दो पेज आ दिए तो वो तो सारा बेकार हो जाएगा सारा वो दब जाएगा बोलेंगे इसमें कुछ जांच किया लेकिन कुछ भी नहीं निकला खिलाफ तो सिद्ध नहीं हुआ, वो बरी हो जाएगा आप आप चाहोगे कि चलो डिटेल लोगों को भी बता दिया जाए आप एक आम नागरिक हो कितने घरों तक आप डिटेल पहुँचा सकते हो मान लीजिए आपके पास दस पेज का डिटेल है आप कितने घरों तक पहुँचा सकते हो सौ दो सौ हजार कितने घरों तक पहुँचा सकते लगभग लगभग सौ के आस पास हाँ पहुँचा सकता हूँ लाखों घरों तक नहीं पहुँचा नहीं सकते हो ना नहीं नहीं हाँ तो क्योंकि आपके पास कोई मीडिया नहीं है आपके पास कोई चैनल नहीं है आम नागरिक के पास नहीं होता ना है जी, जी जी तो इसके विपरीत जो भ्रष्ट आदमी है उसके पास चैनल मीडिया के साथ सेटिंग होती है जी तो वो जो अपनी बात लाखों करोड़ों तक पहुंचा सकता है जी तो वो उसकी बात जुटी भी हो तो भी वो पहुँचा सकता है आम आदमी नहीं पहुँचा सकता अब कई लोग बोलते है की चलो जी हमारे पास सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल कर ले सोशल मीडिया में एक तो क्या है की सभी लोगों के पास इंटरनेट नहीं है तो फायदा है लेकिन में कमी क्या है कि एक तो लोगों के पास इंटरनेट नहीं है और दूसरा क्या है कि उसमें लाइक्स और कमेंट्स है वो बिकते हैं आई भी बिकती है तो विश्वसनीयता नहीं होती ना भैया आदमी असली है कि नकली है हाँ जब विश्वसनीय नहीं होती तो फिर लोग फैलाते नहीं है जी। तो और लोगों को नहीं बताते पता नहीं असली है की निकली है ऐसी तो नहीं अफवाह तो बिल्कुल हाँ परिणाम ये होता है कि आम आदमी की बात वो फैलती नहीं है सच भी हो और गलत आदमी की बात वो झूठ भी हो तो फैल जाती है तो इसे चलती रहती है अपराध होता है ये तो समस्या इसका उपाय क्या है उपाय सरल है कि आम नागरिक के पास ऐसे प्रक्रिया होनी चाहिए कि वो अपनी बात को प्रधानमंत्री वेबसाइट पे अपने वोटर नंबर के साथ रख सके उसको क्या करना पड़ेगा जाना पड़ेगा सरकारी दफ्तर में और वहाँ सरकारी दफ्तर में जाकर वो एफिडेविट पे अपनी बात रखेगा स्टैम्प पेपर पे ठीक है एफिडेविट तो समझते हो ना स्टैम्पेपर हाँ जी बिल्कुल उस पर अपनी बात रखेगा तो अफसर पूछेगा भाई अपना आईडी प्रूफ दो अपना एड्रेस प्रूफ दो चेक करेगा और उसको वेरीफाई करेगा हाँ यही वोटर आई है यही व्यक्ति है सही है नकली तो नहीं है बीस रुपए किस टाइम पेपर पे होगे तो फीस भर दी जाएगी मतलब मामूली का खर्चा आएगा सौ दो सौ रुपये खर्चा आएगा मतलब दस पेज का है तो दस रुपए खर्चा आएगा तो क्लर्क को बोलेगा भाई इसको स्कैन करके प्राइम मिनिस्टर वेबसाइट पर डाल दो वोटर आई नंबर के साथ तो अभी इसका फायदा क्या है की देखो वोट आई कार्ड नंबर है तो उसमें कोई भी चेक कर सकता है वोट आई डी नंबर लिया वोटर लिस्ट में चेक किया वोटर लिस्ट में है तो हाँ भाई ये व्यक्ति अक्सली फिर दूसरा वो जो है वोटर डी से एड्रेस भी पता लगा सकते कोई उसके संदेह है कुछ चीज और जानना है उसको तो वो पूछ सकता है और विश्वास हो जाएगा हाँ ये चीज सही है बात हो जाएगा राजी हो जाएगा तो वो और लोगों को बताएगा तो इस तरह से बात पहले की दबेगी नहीं इस प्रक्रिया से अगर होगी तो इसमें बात फैलेगी सभी हाँ, लोगों तक बात पहुंच जाएगी हाँ तो जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात फैलेगी सब वो नहीं तो फिर गोरक्षा होगी की नहीं होगी बताओ बिल्कुल वो सब सचेत हो जाएंगे लोग सबको पता लगेगा हाँ आपके हिसाब से क्या ये प्रक्रिया होनी चाहिए ये इसी मामले में थोड़ी ये डील हो जाएगी इस प्रक्रिया में कि कितने लोग आगे आगे अपना एफिडेविट लिखवागे और अपनी आईडी डी प्रूफ के साथ प्रधानमंत्री जो वेबसाइट है उस पर उसको पोस्ट करेंगे उस पर डाल लेंगे इस इसमें समस्या हो जाएगी आज लोग शिकायत करते है की नहीं करते हैं बिल्कुल शिकायत करते हैं लोग तो उसमें जब आज करते हैं तो कल भी करेंगे आज के टाइम में क्या है हैफ्तर शिकायत ले है। लेकिन ये प्रक्रिया के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर की जरूरत है सरकारी आदेश द्वारा आ सकते मान लो आज ये सरकारी आदेश पारित हो जाता है तो कल ये सारे कलेक्टर के दफ्तर जिनके पास सारी सुविधाएं आज के समय में है उनके पास इंटरनेट है उनके पास स्टाफ है उनके पास सारी सुविधाए हैं तो कल ही से सारे कलेक्टर के दफ्तर में ये प्रक्रिया चालू हो सकती है एक हफ्ते में सभी तहसीलदार के दफ्तर में चालू हो सकती है एक महीने में सारे बड़े डाकखानों में चालू हो सकती है तो नागरिक के पास बहुत सारी जगह होगी जहां पर वो आसानी से एक आध किलोमीटर जाके वो अपने बड़े डाकखाने में जाके कर सकता है उसको पंद्रह बीस मिनट लगेंगे तो आज के समय से ज्यादा आसान होगा प्रक्रिया भी जो हमने ये प्रस्ताव किए जब ये प्रक्रिया पारित हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा जैसे मान लो बहुत सारे दफ्तरों में आ जाती बड़े डाकखाने में भी आ जाती तो आप जा, पेपर तो देखे ना स्टैंप पेपर आ, जी बिल्कुल पेपर पे लिखते हो ना मैं मेरा नाम ये पिताजी का नाम आ, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ तो ये आपने एफ लिखा दिए। कॉपी आपके पास है अब आप पब्लिक को बताना चाहते हो फायर की मटीरियल है उसको आप स्टैंप पेपर पे रख दो और बड़े डाक पे चले जाओगे वहाँ पर अफसर आपको पूछेगा भाई आप यही व्यक्ति हो इसका फोटो एडिट दिखाओ आप जो है एड्रेस प्रूफ दिखाओ मतलब 15-20 मिनट में आपका हो जाएगा आप 15-20 मिनट खर्च कर सकते हो कि नहीं कर सकते इससे सारी पब्लिक को पता चलेगा आपको 100 दो सौ लगेगा 15 मिनट लगेगा ये संभव है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हुआ जी बिल्कुल हाँ तो ये इस तरह की प्रक्रिया है सारी दफ्तर में जाकर आप अपनी बात पब्लिक को इस तरह से रख सकते हो प्रमाणिक रूप से क्या ये प्रक्रिया होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए ये सबका पता लग जाएगा और उसका पहचान भी होगी नाव की ऐसा नहीं होगा कि ये है उसकी पहचान के साथ वो इसमें क्या आप इसको समर्थन करना चाहोगे जी बिल्कुल आपको तीन एस एम करने होंगे क्या आप इसका समर्थन करना चाहोगे जी बिल्कुल क्या मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होगा इस नंबर पे एस एम है जीरो आठ सौ चौदह जीरो आठ पचपन हाँ तो पहला एस एम एस में आपको क्या लिखना है आपका वोटर आई डी कार्ड नंबर लिखना इस फॉर्मेट में आप स्टार का सिम्बल लगाएंगे उसके बाद अपना वोटर संख्या लिखेंगे और आ, ते ते ते ते का लगाएंगे मतलब जीजी. क्या कि दो स्टार के सिम्बल के बीच में अपना वोटर आई डी कार्ड नंबर डालेंगे जी जी जी तो ये पहला एस एम एस होने से आपका वोटर आई डी कार्ड सिस्टम में आ जाता है जी दूसरा एस एम एस में केवल चार नंबर लिखने डबल डबल जीरो डबल वन जी उससे क्या होगा कि जो मैंने आपको पहले प्रक्रिया बताई नहीं जो प्रधानमंत्री वेबसाइट पे नागरिक अपनी बात रख सकता है वोटर नंबर के साथ जिसको हम पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली बोलते है ट्रांसपेरेंट कम्प्लेट प्रोसीजर आप समर्थन कर रहे उससे उससे रक्षा होती है ठीक है और बीस एम जो करना है उसमें भी चार नंबर रहेंगे केवल चार नंबर जीरो वो रक्षा के अन्य सहायक कानून जो होंगे उसमें उसका समर्थन है जीरो एक सौ इकतालीस अभी इससे क्या है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम होगा तो बहुत सारे लोग समर्थन करेंगे और इसका प्रभाव होगा लाखों लोग दी दी। इसका अगर समर्थन करेंगे तो इस सरकार से विनती कर सकते हैं कि भाई आप इसको ले आओ और एक और फायदा होगा की आज के टाइम में लोगों को कोई को समस्या होती है तो वो क्या करते हैं कि अनशन धरना करते हैं लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं अब उसके बाद भी इकट्ठा तो लोगों ने कर लिया लेकिन लोग तो नहीं कुछ कर सकते ना करना तो अवसर ही तो बोलते हैं कि चलो हम ज्ञापन देते हैं अब ज्ञापन में लिखा होता है अभी है, मैं हमको ये ये ये चीज चाहिए हमको ये करो अब ज्ञापन में लिखा होता है लेकिन अभी मान लीजिए दस लोग इकट्ठे हुए हैं तो दस हजार लोग थोड़ी ना दफ्तर जा सकते हैं दस लोग बोलते हैं बाकी लोग तो सुनते ही हैं। वो लोग हाईलाइट भी होते हैं उनको धमकिया भी आती है एक तो ये भी इसमें दिक्कत है, फिर दूसरा है कि दस लोग जो बोलते हैं वही जाते हैं और बाकी लोगों का क्या करते हैं वो साइन ले लेते हैं अभी मैं आपको दस हजार लोगों की साइन दिखाऊँ आप पता लगा सकते हो उसमें असली कितने नकली कितने है? आप कुछ आइडिया लगा सकते हो नहीं कोई आइडिया नहीं बिल्कुल सही बात कोई आइडिया नहीं लगा अभी जो है वो यही बोलता है की भाई ये तो जी मेरे को कैसे मालूम किए दस हजार साइन दिखाए ये सौ लोगों ने किए है मेरे को क्या मालूम तो वो इस तरह से फिसल जाता है लेकिन इसमें क्या होगा कि लोगों ने वोटेडी के साथ अगर किया दस हजार लोगो ने भी किया है तो वो अवसर फिसल नहीं सकता इंटरनेट पे भी डाला पब्लिक स्थान पे भी डाला है तो यहाँ पर भी जाएगा तो लोग पूछेंगे की भाई देखो ये इंटरनेट पे आया है ये कितने सारे लोग हैं और ये कुछ लोगों ने जाँच भी किए एकाध लोगों ने भी जाँच कर लिया जी तो उन, उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ वोट हो या एंड तो वो लोग बोलेंगे कि भाई देखो इतने सारे लोगों ने किया आपने कुछ किया इसके बारे में तो वो फिसल नहीं सकता जी जी बिल्कुल फिसल नहीं सकता तो उसको कुछ करना पड़ेगा ना कुछ करे, करना पड़ेगा तो फिर वो काम होगा हमारा जी जी बिल्कुल इस तरह से ये फायदा होता है आपको समझ में आएगी बात हाँ बिल्कुल इस संबंधित और कोई प्रश्न पूछना है नहीं प्रश्न बिल्कुल ये मेरे को ये करवाना है उसके बाद मान लो ये वोट मैंने अगर ये एस कर देते हैं हम ये जो आपने बताया मेरे को तीनों एस एम एस पहले वो ट्राई कार्ड नंबर आगे एम पी को या अधिकारी को या मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा की आप अधिकारी को किसी तरह से बोलना चाहे तो बोल सकते है लेकिन मैं ये बोलूंगा की ज्यादा से ज्यादा लोग बोले अपने एम पी को जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है ट्विटर है दोनों को बोलना है बताना है पब्लिक को भी बताना है और सांसद को भी बताना है बिल्कुल ये जो प्रक्रिया मैंने बताई है पब्लिक क्या चाहती है उसके बारे में तो सांसद को कोई भी बता सकता है कि ये प्रमाण है ये आप क्यों नहीं करते हो जी, जी, तो मैं ये बोलूंगा ये व्यक्तिगत करने से अच्छा है की समूह में करे जी, कम से कम दस बारह लोग लड़कों को ज्यादा पचास सौ लोग तो मेरे अनुसार ये होना चाहिए उससे सेफ साइड भी हो जाएगा उससे उसका प्रभाव भी ज्यादा पड़ेगा दुक्का करने से कोई इसका लाभ नहीं होगा लोग करें और उसके बाद बोलें कि हमने किया आप भी करो इसका फायदा है लेकिन अकेले से उसका कोई फायदा नहीं, नहीं।